नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में और जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष रूप से भारत सरकार के द्वारा अमृत महोत्सव जो चल रहा है आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस उपलक्ष में बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ आप रेडियो टीवी पर सुनते हैं देखते हैं तो निश्चित तौर पर उसी एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम जो है जिसके बारे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है इसके माध्यम से हम लोग इस कार्यक्रम के बारे में समझेंगे ई नॉमिनेशन क्या है जैसे कि कोई भी व्यक्ति कहीं काम करता है तो उसका एक छोटा सा निधि जो है सरकार अपने पास रखनी है और वो उसके भविष्य के लिए होता है कहीं अचानक कुछ ऐसा ना हो जाए अगर हो जाता है तो उनके घर वालों को उसका बेनिफिट मिल सकता है इसके लिए आपको ई नॉमिनेशन करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए जो आधार कार्ड है या जो भी कागजात लगेंगे वो सबमिट करना और रेगुलर इसको देख करते रहना और नॉमिनेशन भी बहुत जरूरी दोस्तों है। हमारे साथ है। तो हम उनसे इस को कर बात करेंगे। तो आप सभी की तरफ ऐसी उनका बहुत बहुत स्वागत है आज के विशेष कार्यक्रम में रेडियो मधुबन के स्टूडियो में राजेश सर बहुत बहुत स्वागत है आप बहुत बढ़िया आप बताए जी जी मैं भी अच्छा हूँ और मैं चाहूँगा कि आज एक बहुत ही अच्छा जो है विषय लेकर आप हमारे बीच में पहुँचे हैं और ई नॉमिनेशन के बारे में मैं चाहूँगा कि विस्तार से आप बताएँगे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप इस पुनित कार्य को कर रहे हैं और सबके लिए अच्छा है और मैं चाहूँगा कि हमारे सभी दर्शक मित्र जो रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी प्यारे श्रोता मित्र भी बहुत प्यार से सुने और ध्यान से सुने हो सकते तो एक कागज़ और पेन भी अपने साथ रखिए ताकि आप कुछ नोट कर सकें जी राजेश सर e का जी धन्यवाद ये ई ने एक का कार्यक्रम शुरू किया है भारत सरकार के निर्देशानुसार जिसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है जो आ जाती की पचहत्तरवीं साल गिरा के उपलक्ष में तो ईपीएफओ ई नोमिनेशन जो अभी ईपीएफओ पी एफ ओ के अंशदाता हैं या सब्सक्राइबर हैं वो अपना ऑनलाइन क्लेम लेने के लिए ई e नोमिनेशन करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि उन्हें पेपर फॉर्मलिटी करना न पड़े और ऑफिस में आने जाने के परेशानी से छुटकारा मिले बिल्कुल है न तो इसके लिए ई e नोमेशन जरूरी ऑन ऑनलाइन नोमिनेशन में क्या होता है मेंबर या अंशदाता जो भी अपने लॉगिन आईडी में जाएगा और ईपीएफ इंडिया एफ डॉट साइट पे जाके उसे लॉगिन करके कर सकता है उसके अंदर उसको अपना खुद का फोटो और उसके जो नॉमिनी जिसको करना उसका फोटो लगाना डिजिटली फोटो लगाना जरूरी है जी जी ठीक है उसमें उसका नाम दे सकता है जैसे मेल एम्प्लॉई है तो वाइफ का या बच्चों का दे सकता है अब बच्चों को शेयर दे सकता है दस बीस पच्चीस परसेंट जितना भी हो या हंड्रेड परसेंट अपनी वाइफ को दे सकता है और फीमेल एम्प्लॉय है तो अपने हस्बैंड को या पेरेंट्स को भी दे सकते हैं दे सकते हैं हंड्रेड परसेंट या जितना भी शेयर वो देना चाहे उस हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल अगर किसी सदस्य के साथ कोई कैजलिटी होती है सरिस्ट में रहते हुए तो उसके नॉमिनी को पेंशन के अंदर तुरंत उसका पेंशन का कागज़ मतलब क्लेम मिल जाएगा अच्छा अच्छा और पीएफ का पैसा भी उसको मिल जाएगा बहुत बढ़िया ऑनलाइन विद इन थ्री डेज मतलब तीन दिनों के अंदर अंदर लेकिन इसके लिए उनका कागजात सब ऑनलाइन होना चाहिए हाँ इस ऑनलाइन ई नॉमिनेशन होना बहुत जरूरी अच्छा एक बात राजेश जी मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जब कोई व्यक्ति गाँव से आता है और उनको ई e नॉमिनेशन करने में डिजिटली वो सक्षम नहीं है तो तब किसका हेल्प ले कहाँ जाए वो अपने एम्प्लॉयर के पास जाए वो जो उनके पीएफ का पैसा काटते हैं या एचआर डिपार्टमेंट होते हैं बिल्कुल वो बिल्कुल, उनके पास जाए वो उनकी पूरी मदद करेंगे नहीं, क्योंकि नहीं। हमारे अंशदाता जो मेंबर हैं इतने कम्प्यूटर है, शिक्षित नहीं है तो उनके पास जाए वो उनकी ड्यूटी बनती है एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है लीगली और मॉरली दोनों तरीके से वो उनकी मदद करेंगे इसमें कौन कौन सी चीजें उनको देनी पड़ती है अच्छा यहाँ सबसे पहली चीज तो इसमें आधार कार्ड एक आधार आधार लिंक बेस है ये है ना उसमें आधार और उसमें बैंक अकाउंट भी देना होगा, होगा, लेकिन वो मेंडेटरी नहीं है, अच्छा, अच्छा। पर दे दे तो बहुत अच्छा, बहुत होगा। अच्छा। जो बाद में देना पड़ेगा है ना तो दे दे तो बहुत बढ़िया रहेगा तो उसके ताकि उसके, उसके उसी बैंक अकाउंट में पैसा तुरंत आ, तुरंत आ जाए बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया है और मुझे लगता है की हमारे श्रोता मित्र जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं ई नॉमिनेशन आपका बहुत ज़रूरी है आप किसी भी फील्ड में कहीं भी काम करते हो तो निश्चित तौर पर वहाँ पर ये सुविधाएं होती हैं और एच डिपार्टमेंट जो है वहाँ से आप उनको ये ई नॉमिनेशन का काम जो है कर सकते हैं फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत मोबाइल चलाना आता है और आप जानते हैं थोड़ा पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आप खुद भी कर सकते हैं साइट पर जाके लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है तो आप ऑफिस में जाइए अपना आधार कार्ड ले जाइए और वहीं पर वो सारी चीज़ें फैसिल करके जाइए और साथ में बैंक का डिटेल्स भी दे देंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि भविष्य में फिर बाद में वापस तो कागज़ देना ही पड़ेगा तो एक ही साथ आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स ले जाइए और वहीं के वहीं वो सारा पूरा आपका नॉमिनेशन ई नॉमिनेशन पूरा कर लीजिए इससे आपका और आपके परिवार के लिए सुविधाजनक हो सकता है जैसे अभी राजेश जी बता रहे थे कि कभी कुछ एक्सीडेंट हो गया डेथ हो गया और आपने ई नॉमिनेशन नहीं किया तो इसमें जहाँ पर आप काम कर रहे हैं और उनके ऑफिस में एच में जाएंगे हमारा पैसा दे दो या आपके रिलेटिव जाएंगे तो अगर ई नॉमिनेशन किया ही नहीं होगा तो सरकार से पैसा उनके पास भी नहीं आएगा तो उसके लिए फिर से वापस सब कुछ मैन्युअली आपको करना पड़ेगा फिर टाइम लगेगा उसमें है ना तो इससे अच्छा जो चीज़ें पहले से करके रखिए तो और अच्छा होगा आ, तो आइए यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कर रहो हम दो किलोमीटर ज्यादा हो कुछ करिए नज़ नस मेरी खोले हाय कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बहुत सब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरी या मरिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए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 na krishna krishna नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है रेडियो मधुबन के इस विशेष प्रोग्राम में और जहां पर अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये चीज़ें हो रही हैं ई नॉमिनेशन के बारे में विशेष रूप से मोटिवेशन लोगों को किया जा रहा है लोगों को खास जागरूक करके इस ई नॉमिनेशन के लिए तैयार करते जा रहे हैं तो राजेश जी हमारे साथ हैं जिन्होंने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया हमें ई नॉमिनेशन के बारे में कैसे आप इसको कर सकते हैं अब यहाँ पर जो कन्फर्मेशन है वो कैसे होता है उसके लिए थोड़ा सा बताइए मेंबर के पास में जो भी वो ये ऑनलाइन ई नोमिनेशन करेगा हुँ, हुँ, तो लास्ट में जो उसके पास एक पीडीएफ जनरेट ई नॉमिनेशन का फॉर्म आ जाएगा अच्छा, अच्छा। जिसे फॉर्म टू भी बोलते हैं है हुँ, हुँ, ना वो आ जाएगा तो उसका वो प्रिंट ले सकता है वो प्रिंट लेके अपने पास रिकॉर्ड में रख सकता है बिल्कुल, बिल्कुल। कि वो उससे सक्सेसफुली सबमिट हो गया ये उसका प्रूफ होगा और उसके पहले उसको कंफर्मेशन के लिए एक ओटीपी भी आएगा हाँ ओटीपी टी पी OTP आएगा मोबाइल पे ओटीपी आएगा वो टी ओटीपी से ही ये होगा कि वो मेंबर एक्चुअल मेंबर वही है, जिस है जिसका ई नोमिनेशन हो, हो रहा है वो अपने इस का वो रहा है उसके अंदर नाम बिल्कल, या बच्चों का नाम जो भी डाल रहा है या माँ बाप का पेरेंट्स का नाम डाल रहा है वो उसे कन्फर्मेशन होगा बिल्कुल बिल्कुल आपके पास ओ टी नंबर आ जाएगा तो इससे पता चल जाएगा कि आपका ही वो आप ही अथेंटिक है उस फॉर्म के लिए और आपका ही नॉमिनेशन या जो भी आप भर रहे हैं वो आप ही का होगा तो ये ओ आते ही आपको सारा चीज़ जो है मिल जाएगा फिर आपके फ़ोन पे भी वो चीज़ें जो है पी फाइल भी मिल जाएगा आपको तो ये ज़रूर कराइए आप लोग ई नॉमिनेशन और आप जहाँ भी काम करते हैं अगर शांतिवन में आप काम कर रहे हैं तो सत्यर भाई के पास भी आकर ऑफिस में शांतिवन ऑफिस में आप ई नॉमिनेशन का काम कर सकते हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ फिर से राजेश जी से बात करना चाहूँगा इस अमृत महोत्सव की कुछ खास जलकियाँ या कुछ बातें ज़रूर हमें शेयर कीजिए और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं देखिए ये अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम किया जा रहा है तो सभी जो नियोक्ताएं लोग हैं एम्प्लॉयर हैं कंपनी हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले हैं उनको सबको इंस्ट्रक्शन जारी करिए गए हैं कि आप अपने कर्मचारियों का या अपने अपनेदाताओं का उनका सबका ई करवाइए और एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और एक, एक टा, टारगेटेड डेट दिया हुआ है कि इसको भारत सरकार की तरफ से कि पंद्रह फरवरी तक आप चौदह फरवरी तक आपको इसको भारत सरकार की तरफ से जो डिजिटल इंडिया वाला प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसके तहत ये किया जा रहा है और डिजिटल इंडिया में क्या होगा की जो ई नोमिनेशन हो जाएगा तो उसको पेपर फॉर्मेलिटी नहीं करना पड़ेगा उसको विद इन थ्री डेज के अंदर या सेम डे के अंदर उसका क्लेम उसको मिल जाएगा पीएफ का पैसा होगा रिटायरमेंट पे होगा तो पैसा मिल जाएगा डेथ केस होगा तो उसमें तो तीन दिन का पेंशन मिल जाएगा तो मतलब बहुत अच्छा फ़ायदा ऑफिस के लिए आने जाने में टाइम खराब नहीं होगा बच्चों को परेशानी नहीं होगी ये सब चीज़ें हैं उसके अंदर इन देंस दे जैसे मैंने ई फॉर्म भर लिया और साल दो साल हो गया और मेरे नाम से ई फॉर्म वगैरह सब होने के बाद अगर समझो इन देंस मेरी डेथ हो जाती है तो फिर वो कैसे मालूम पड़ेगा घर वालों को वगैरह कैसे क्या करना पड़ेगा वो डेथ हो गया तो कैसे उसको अपग्रेड क्या करेंगे उसके लिए है ना जहाँ भी वो सर्विस करता है हाँ हाँ। नियोक्ता के पास में वहाँ पे उसके नॉमिनी वाले जाएंगे हाँ। उनके फॉर्म टू का प्रिंट आउट ऑलरेडी लेके रखा होगा अगर उनको जानकारी नहीं हुई तो एम्प्लॉयर को जरूर पता होता है उनके होता है उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है की बड़ा हुआ है तो ऑनलाइन क्लेम वो उसको करवा सकते हैं उसमें फीड होगा फीड होगा तो उस बैंक अकाउंट में उनका पैसा आ जाएगा राजेश जी बहुत ही सुंदर इन्फॉर्मेशन आपने दिया और आशा करता हूँ हमारी सभी रेडियो मधुबन सुनने वाले और जो भी एम्प्लॉयर्स सुन रहे हैं मैं चाहूँगा कि आप आज ही जो है ई फॉर्म जरूर भरें और नहीं पता होगा तो अपने ही ऑफिस में जाके जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर एचआर ऑफिस होता ही है तो उनसे ज़रूर इस विषय को लेकर बात करें आप एक आधार कार्ड और आपका बैंक डिटेल ये दो ही चीज़ें लेकर जाइए आपका काम हो जाएगा और भविष्य में किसी भी कागज़ का जो तनाव है वो नहीं रहेगा और तुरंत काम होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा आपके परिवार के लिए भी बहुत अच्छा होगा तो आइए इस अमृत महोत्सव का ये खूबसूरत मौका हम सभी के पास आया हुआ है इसका लाभ लें और इस उत्सव में आप भी शामिल हो जाइए बिल्कुल सही बात <laughs> बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और मैं चाहूँगा कि हमारे रेडियो मधुबन के जो श्रोता मित्र हैं उनसे आप पहली बार रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज के साथ पूरा करते हैं एक संदेश क्या देना चाहेंगे आप सभी श्रोतागणों से मेरा ये निवेदन है कि जो भी उनके दोस्त सहपाठी जानकार जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं है ना जो कि जिनके ऊपर ई एक्ट लागू हो रखा है वो सभी ई नॉमिनेशन करवाएँ उनकी जानकारी मिलाएं, और जो अनपढ़ गरीब है अशिक्षित है जो जिसको जानकारी नहीं है तो उसकी जानकारी मिलाएं और उसको मोटिवेट करें और ये काम करवाएं। और इस चीज़ के लिए मैं एक और बात बता दूं, हमारे जोधपुर कार्यालय में और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के कार्यालय हैं गंगानगर में बीकानेर में पाली में वहाँ जा कर के वो करवा सकते हैं तो उनकी सुविधा के लिए वहाँ सुविधा केंद्र बने हुए हैं ठीक है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ऑफिस आवर्स में राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिया और ई नॉमिनेशन के बारे में पूरी डिटेल जानकारी के साथ आपने सब कुछ क्लियर करके बताया है और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को ई नॉमिनेशन का बेनिफिट यानी उसके फायदे क्या है ये आपको पता चल गया है तो अभी तक आपने नहीं किया है तो बिल्कुल देरी मत कीजिए आज ही जाइए और ई नॉमिनेशन कराइए आप सुन रहे हैं दृड मधन नाइनटी पॉइंट तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं नए कार्यक्रम के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखिए सलाम नमस्ते खमा गणीसा जय हिंद जय भारत ओम शांति उमंगों में, में पलखा तिर गन्नों के मीठे में खतर में छीटे में ढूंढो तो मिल जाओों तो में दंग बिखरे और खुल के आज बिखरे मन जाए ऐसी बोली तस है ना जी। है जिद मसखी सिद्ध किसना किसनायू ही किसना पिसनायू ही किसना पिसनायू ही कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए